प्रश्नोत्तर मणिमाला अहम प्रश्न अहम को करण भी कहा है और कर्ता भी कहा है करण कर्ता कैसे हो सकता है उत्तर वास्तव में अहम करण है कर्ता तो हम मान लेते हैं कर्ता हमेशी मान्य थे गीता प्रश्न में अपन भूलने से भूल से माना हुआ है तो यह भूल किसमें है उत्तर मानने वाले में है जिसने एक देशीयता को स्वीकार किया है उसमें है यह मुफूल अनादि है पर इसका अंत होता है प्रश्न मन बुद्धि और अहम के संस्कार कैसे दूर हों उत्तर मन बुद्धि अहम को छेड़ो मत उनको मत देखो एक है को देखो एक देशीय पना मिट जाए यह भी मत देखो कुछ भी मत देखो चुप हो जाओ फिर सब स्वतः ठीक हो जाएगा समुद्र में बर्फ के ढेले तैरते हों तो उनको न गलाना है न रखना है इसी को सहजावस्था कहते हैं प्रश्न अहम रूपी अड़ू टूटना कठिन क्यों दिखता है उत्तर संयोग जन्म सुख की इच्छा के कारण ही अहमता मिटनी कठिन दिखती है जीते रहें और सुख सुविधा से रहें इस पर अहमता टिकी हुई है प्रश्न मैं ज्ञानी हूँ और मैं भक्त हूँ दोनों में अहम भाव समान है फिर फर्क क्या हुआ फर्क यह है कि भक्ति में तो भगवान का सहारा है पर ज्ञान में किसका सहारा है भगवान का सहारा रहने के कारण भक्त में कुछ कमी भी रह जाए तो भी उसका पतन नहीं होता बाध्य मानोपि प्रायः विषये मेरा जो भक्त अभी द्री नहीं हो सका है और संसार के विषय उसे बार बार बाधा पहुंचाते रहते हैं अपनी ओर खींचते रहते हैं वह भी प्रतिक्षण बढ़ने वाली मेरी भक्ति के प्रभाव से प्रायः विषयों से पराजित नहीं होता प्रश्न बिना अहंकार के निषिद्ध कर्म हो जाए और अहंकार पूर्वक शुभ कर्म हो जाए तो दोनों में क्या ठीक है अहंकार रहित होने पर तो कोई भी कर्म लागू नहीं होता फुटनोट यश ना हम कृतो भावो बुद्धि लिप्यते अथवा स ईमान लोकान न हंती न निबद्ध थे जिसका अहमकृत भाव मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मरता है और न बंधता है पर अहंकार के रहते हुए शुभ कर्म भी बंधन कारक हो जाता है